माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी काशी उन्नीस सौ बारह दिसंबर महीने के बड़े दिन की छुट्टी में माँ के पास रहने की इच्छा से सुधीरा दीदी हम कई लोगों को लेकर वाराणसी गई माँ के साथ मुलाकात करने पर उन्होंने अन्य बातों के बाद योगिन माँ का समाचार पूछा और बोली आहा बेटी योगिन नहीं आ पाई उसे जैसी बीमारी हुई ठाकुर और माँ ने ही रक्षा की है योगेन के लिए बहुत चिंता हो रही थी कुछ देर बाद करने के पश्चात सुधीरा दीदी हम लोगों के रहने के लिए जो किराए का कमरा ठीक किया गया था उसे देखने गई माँ थोड़ी सो रही थी घर प्राय निस्तब्ध था सभी विश्राम कर रहे थे उसी समय बरामदे में से एक गाना सुनाई पड़ा मेरी माँ तुम गई कहाँ बहुत दिनों से देखा नहीं माँ मुझे गोद में ले तुम कैसी हो माँ संतान के प्रति मानो पाषाण दर्शन दे माँ और रुलामत पुत्री जान गाना इतने मृदु स्वर में गाया जा रहा था कि मुझे लगा कि मानो बहुत दूर कोई रो रहा है माँ एकाएक उठ कर बोली कौन गा रहा है चलो तो बेटी बरामदे में देख कर आते हैं जाकर जो देखा उससे तो मैं अवाक होकर खड़ी रही एक लड़की यही गाना गा रही है और उसके नेत्रों के जल से छाती भींगी जा रही है माँ के वहाँ बैठते ही उसने माँ को प्रणाम कर कहा माँ मेरी बहुत दिनों की इच्छा आज पूरी हुई आज मुझे कितना आनंद हो रहा है माँ मैं बता नहीं सकती माँ ने उसे आशीर्वाद देकर उसका परिचय पूछा लड़की मैं आपकी भिखारीन बेटी हूँ माँ माँ कहाँ रहती हो लड़की अन्नपूर्णा के दरवाजे पर अथवा दशा घाट के बिहारी बाबा के मंदिर के पास बैठी रहती हूँ माँ भिक्षा से तुम्हारा गुजारा अच्छी तरह हो जाता है तो लड़की आपके आशीर्वाद से अच्छी तरह चल जाता है इस सब के लिए कोई चिंता नहीं है अन्नपूर्णा की दया से यहाँ कोई भी उपवासी नहीं रहता माँ कैसे थोड़ी बहुत भक्ति हो यही चिंता है माँ माँ वह होगा क्यों नहीं बेटी तुम ऐसे स्थान में रहती हो यहाँ विश्वनाथ मां अन्नपूर्णा साक्षात विराज रहे हैं उनकी कृपा से सब हो जाएगा माँ ने उसे एक और गाना सुनाने को कहा उसने गाया माँ मुझ पर दया करके शिशु की भांति गोद में रखो शैसों की सुंदरता त्याग मुझे बड़ा होने ना दो सुंदर सरल प्राण मान अपमान का नहीं ज्ञान हिंसा निंदा लज्जा घृणा कुछ भी जाने नावा माँ आहा कैसा सुंदर गाना है लड़के बहुत दिनों से आपको देखने की बहुत इच्छा थी आप यहाँ हैं सुनकर आने को सोचती थी लेकिन भय होता था कि कहीं कोई कुछ कहना दे माँ कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हारी जब इच्छा हो चली आना माँ ने उसे प्रसाद देने को कहा वह प्रसाद लेकर जाने लगी माँ ने उससे कहा फिर आना बेटी बाद में वे हम लोगों से बोली लड़की बहुत भक्तिमती है काशी में हम लोग जितने दिन थे, प्राय दोनों समय माँ के पास जाती थी एक दिन शाम को जाकर देखा कि माँ अद्वैत आश्रम में भागवत पाठ सुनने जा रहे हैं हम लोगों को देखकर वे बोली हम लोग मठ में भागवत सुनने जा रहे हैं कोई एक व्यक्ति पाठ करेंगे तुम लोग जाओगे चलो ना हम लोग उनके साथ गई दो घंटे तक पाठ हुआ पाठ समाप्त होने पर माँ ने एक रुपया देकर प्रणाम किया लौटकर बातचीत के दौरान बोली आह कितना सुंदर पाठ हुआ वक्ता बहुत अच्छा बोले एक दिन संध्या के बाद मैं और सुधीरा दीदी माँ के पास बैठी थी माँ ने कहा जिसने एक बार भी ठाकुर को पुकारा है उसे कोई भय नहीं है ठाकुर को पुकारते रहने पर उनकी कृपा होने से प्रेमा भक्ति आती है यह प्रेम अत्यंत गोपनीय वस्तु है बेटी ब्रज गोपियों को प्रेमा भक्ति हुई थी वे कृष्ण को छोड़कर और कुछ भी नहीं जान, जानती थी नीलकंठ के गाने में है ओ प्रेम घन राखते हॉय अति जतने भावार्थ उस प्रेम घन को बड़े यत्न से रखना होता है यह कहकर माँ गाने लगी कैसे मधुर स्वर से माँ ने यह गाना गाया कि वह आज तक भी मानो कानों में गूंज रहा है गाना समाप्त होने पर माँ कहा आहा नीलकंठ के गाने कितने सुंदर हैं ठाकुर बहुत पसंद करते थे ठाकुर जब दक्षिणेश्वर में थे नीलकंठ कभी कभी उनके पास आते और गाना गाते तब मैं कितने आनंद में थी कितने ही प्रकार के लोग उनके पास आते थे दक्षिणेश्वर में मानो आनंद का हाट बाजार लगा रहता